रवेश जी पूछते हैं आकांक्षा और प्रवृत्ति को कैसे ठीक किया जाए आकांक्षा और प्रवृत्ति दो तरह की चीज़ें हैं हमारे में कुछ एक आकांक्षा का भाग है और एक प्रकार से हमारा जीने की टेंडेंसी है कुल मानव में भ्रम क्या है कंफ्यूजन क्या है परेशानी क्या है कि जिस प्रकार की हमारी आकांक्षाएं हैं हमारे अंदर एक अभ्युदय की इच्छा है समझदार होने की इच्छा है समझदारी के साथ सुखी होने की इच्छा है परिवार में संबंध पूर्वक जीने की इच्छा है हर संबंध में न्यायपूर्वक जीने की इच्छा है धरती का संतुलन पाने की इच्छा है ये जो कुछ भी इसको हम आकांक्षा एक नाम दे रहे हैं आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा ही एक प्रकार से लेकिन इच्छा में एक प्रकार की वो इच्छाएँ जो मौलिक इच्छाएँ उसको हम आकांक्षा नाम दे रहे हैं तो जो मौलिक चाहत है अब मानव को कौन रोकता भाई तो मानव कल्पनाशील है कर्म स्वतंत्र है तो मानव अब कुल मिलाकर दिक्कत इतना हुआ कि जो मौलिक का आकांक्षाएं हैं उसके अनुसार उसके जीने की टेंडेंसी डेवलप नहीं हो पाई टेंडेंसी कुछ और तरीके से जीने की बनी हुई है आकांक्षा कुछ और है टेंडेंसीज कहाँ से आ रही हैं ये भी ठीक से समझ सकते हैं तो सारी टेंडेंसी जिस परिवार में हम रहे हैं जिए हैं बड़े हुए हैं जिस समाज में हम पले बड़े उन सब में से एक जीने के क्रम में एक प्रवृत्ति का उदय होता है टेंडेंसी प्राकृत ये परंपरा से आई हुई है और जो आकांक्षा है वो हमारी प्राकृतिक है तो आकांक्षाओं के अर्थ में हमारी प्रवृत्ति का सपोर्ट खड़ा होना ये कुल मिलाकर शिक्षा और संस्कार का मुद्दा है तो मानव को परेशान करने वाले धरती पर इस पूरे गैलेक्सी में इस पूरे अस्तित्व में कोई दूसरी इकाई नहीं है केवल और केवल यदि हम देखेंगे तो हमारी हमारी जो टेंडेंसीज बनी हुई है और हमारा जो प्रव आकांक्षा इन दोनों में मैचिंग नहीं है इसको ठीक ठीक समझने के बाद बनती है तब तो इसमें भी किसका अध्ययन करेंगे टेंडेंसीज का अध्ययन तो करेंगे नहीं क्योंकि वो तो भ्रमित टेंडेंसी है हम किसका अध्ययन करेंगे आकांक्षाओं का ठीक से अध्ययन करेंगे आकांक्षाओं का ठीक से अध्ययन होने के लिए हमको ये समझ में आएगा कि इन आकांक्षाओं को सफल करना जिम्मेदारी किसका भाई मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आप रवीश भाई आप नहीं हों है ना और कोई दूसरा भी नहीं है और कोई दूसरा तीसरा ब्रह्मा जी भी नहीं है अगर वो हो भी जाए तो हमारे हमारे में तृप्ति नहीं है तो स्वयं में तृप्ति को देखना है तो अपनी उन आकांक्षाओं को बहुत ठीक ठीक पहचानने की बात बनती है और उसके आधार पर अपने क्या उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन अपने लिए होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट अपने लिए होना चाहिए या किस प्रकार से हमको जीना चाहिए उसको ठीक ठीक समझने से ये देखा ही गया है कि आपकी पुरानी प्रवृत्तियों पर आपकी आकांक्षाएँ भारी पड़ने लगती है और प्रवृत्तियों का परिमार्जन शुरू हो जाता है इस प्रकार से इस प्रकार से आकांक्षाओं के अर्थ में पहले प्रवृत्तियों का मूल्यांकन होगा समीक्षा होगी और उसके आधार पर जो है वो अभी हम आगे की तरफ दिशा को पकड़ लेते हैं ऐसा देखा ही गया है हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है और तमाम मित्रों के साथ यही होता है